दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा बाइबल में लिखा है कि पवित्र हृदय वाले धन्य हैं क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे पवित्र हृदय का लक्षण क्या है समाधान जिसको भगवान का दर्शन सर्वत्र होता है उसका तो हृदय तो पवित्र है ही इसमें कोई संशय नहीं है स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अन्य सभी शास्त्र नष्ट हो जाए और संसार में मात्र यह एक वाक्य बचा रहे तो यही मानव जाति को बचा सकता है सीय राम में सब जग जानी ऐसा आपको प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि आपका हृदय पवित्र है धर्म की सरल व्याख्या है आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है जब भी तुम गलत काम करने जाते हो तो वह तुरंत टोक देता है पर तुम बार बार उसकी अनसुनी करोगे तो टोकना बंद कर देगा जैसे माता पिता बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो पर जब वह बार बार अनसुनी करता है तो अंत में वे चुप हो जाते हैं यही धर्म की ग्लानी है हृदय में राग द्वेष न हो यह पहली पवित्रता है और केवल सच्चाई दिखे यह दूसरी पवित्रता है यह दोनों पवित्रताएं हृदय में आ जाएं तो सारा काम ही बन जाएगा जब रागद्वेश होगा तो व्यक्ति प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा क्योंकि प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न करके ही व्यक्ति को प्रवृत्त करती है राग द्वेष रहित व्यक्ति की प्रवृत्ति हमेशा शास्त्रानुसार ही होती है शास्त्रानुकूल आचरण करते हुए धीरे धीरे जगत की कामना समाप्त हो जाएगी हृदय में कोई कामना न रहे यही उसकी पवित्रता है जिज्ञासा आप कहते हैं कि मन में कोई बुरा विचार आता है तो उसे काटने की अपेक्षा उससे उदासीन रहना उचित है कृपया इसे स्पष्ट कीजिए समाधान मन में कोई संकल्प आए और आप उसके लड़ाई करने लगें तो वह बलवान हो जाता है जल्दी जाता नहीं है जैसे आप किसी मंदिर से दर्शन करके बाहर आते हैं तो मांगने वाले पीछे पड़ जाते हैं यदि आप उसे नहीं नहीं करेंगे तो वह आपके पीछे आता जाएगा क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर ही लिया है अब उसे आशा है कि कुछ दूर जाकर आप पैसा दे सकते हैं इसकी अपेक्षा यदि आप न तो उसकी ओर देखें ना कुछ बोलें सीधे चलते जाएँ तो वह सोचेगा कि यह तो मेरे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहा है इससे रुपये नहीं निकलेंगे तब वह आपके पीछे नहीं आएगा इसी प्रकार कोई गलत संकल्प मन में आता है और आप उसे निकालने का प्रयास करते हैं नहीं नहीं करते हैं तो उसको बल मिल जाता है क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया आप जब उसे निकालने के लिए बल लगाएंगे तो वह भी बल लगाएगा इसलिए जल्दी नहीं निकलेगा यदि आप उससे उदासीन रहें उसकी ओर ध्यान न दें तो उसे शक्ति नहीं मिलेगी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और आसानी से आपके मन से चला जाएगा जब मन में गलत संकल्प आए तो उससे झगड़ा मत करो उदासीन हो जाओ तब वह स्वतः शांत हो जाएगा यही मेरे कहने का तात्पर्य है जिज्ञासा लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से बुद्धि शुद्ध हो जाती है दुर्योधन शिषपाल आदि ने भी कृष्ण का दर्शन किया था फिर उनकी बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं हुई समाधान अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं होती क्योंकि वह भगवान के सामने भी अहंकार करता है और अहंकार बुद्धि को समर्पित नहीं होने देता असमर्पित बुद्धि कैसे शुद्ध होगी एक बार फकीरों को बड़ी चिंता हुई कि सबका कल्याण तो हो जाएगा क्योंकि वे खुदा के सामने जाते हैं पर शैतान का कल्याण कैसे होगा कितना भी समझाओ वह मस्जिद में जाता ही नहीं और जाता भी है तो उनके खड़ा हो के खड़ा हो जाता है झुकता नहीं फ़कीरों ने विचार किया कि मस्जिद का दरवाज़ा छोटा कर दिया जाए जब वह आएगा तो उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा तभी उसकी इबादत स्वीकार करा देंगे वे लोग किसी प्रकार समझा बुझा कर सैतान को मस्जिद तक ले आए जब उसने देखा कि सिर झुकाना पड़ेगा तो उसने पहले पांव ही अंदर रखा यह अहंकार समर्पण करने नहीं देता फिर बुद्धि शुद्ध कैसे होगी